सपने हैं सपने कब हुई अपने आंख खुली और तू अपने दोस्तों नमस्कार आज के सुबह जब उठा तो लगा कि कुछ सपना देखा था मगर वो सपना याद नहीं रहा तो सपना याद रखते हैं कि जरूरत इसलिए पड़ती है कि नॉर्मली अपने सपनों के बारे में हम दोस्तों से घर वालों से परिवार से चर्चा करते हैं और जहाँ तक सवाल सपनों का है तो आपको ये भी बताऊं कि मेरी बेटी छोटी वाली वो तो अपने सपने बहुत ही विस्तार यानी विविडली उनको याद करती है और उनको बाकायदा उनके बारे में रिकॉर्ड करके अक्सर हम लोगों को वॉइस मैसेज भेजा करती है उसके सपने भी बहुत रंग बिरंगे होते तो साहब अब तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज की बात सपनों पे की जाए चलिए तो शुरू करते हैं सपनों से और देखते हैं कहां तक जाती है क्योंकि ये तो बातें हैं जब बातें शुरू होती हैं तो शुरू कहीं से होती हैं और खत्म पता नहीं कहां जाकर होती हैं और खासतौर से दोस्तों की बातें और फिर दोस्तों की बातों में सपने तो आज बात शुरू करते हैं सपनों की और सबसे पहली बात तो यह कि आपके ख्याल से आखिरकार ये सपने होते क्या हैं देखिए साहब मैंने तो मैं आपको आगे बताऊंगा और अपने सपनों के बारे में और सपनों के अनुभवों के बारे में भी मगर पहले सबसे आपको यह बता दूं कि मैंने जब भी सपनों के बारे में सोचा तो मुझे एक ही बात समझ में आई कि या तो सपने उन चीजों के आते हैं जिन्हें हम बहुत पसंद करते हैं बहुत शिद्दत से जिनको मिस करते हैं या चाहते हैं कि वैसा हो जाए या मतलब जिस चीज को हम बहुत अधिक चाहते हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से सपने की तरह हमारे पास रात में आ ही जाती है रात में क्या सपने तो दिन में भी आ जाते हैं सपने में रात में या दिन में आ जाती है मगर एक और चीज है वो भी सपनों में आती है और वो है हमारा सबसे बड़ा डर मैं ये कोई शिक्षा नहीं दे रहा हूं ना मैं किसी किताब की कहानी बता रहा हूं मैं आपको अपने सपनों के बारे में बता रहा हूं कि मुझे इन दो तरह के सपने ज्यादातर आते हैं देखिए कभी कभी तो ऐसा भी सपना आता है कि आप किसी चीज की बहुत तमन्ना कर रहे हैं आपको सपने में मिल जाती है तो यह तो जान लीजिए कि भैया सपने में तो मिल गई मगर सचमुच में मिलेगी नहीं मिलेगी यह पता नहीं हां हां यार जो बहुत से दोस्त लोग बात कर रहे हैं कुछ पुराने किस्सों की तो वो किस्से भी सपने में ही मिलते थे तो वो सचमुच में मिले नहीं मिले वो चर्चा छोड़िए वो अभी इस वक्त ऐसे इस प्लेटफॉर्म पर वो बात करने की नहीं है तो सपने दो ही चीजों के हुए मेरे मेरी नजर में या तो उसके जिसे बहुत शिद्दत से चाहा पसंद किया इंतजार किया बेकरार रहे या उसके जिसके डर से नींद भी नहीं आती थी यानी कि सपने आने के लिए तो भाई नींद आने की जरूरत है मगर उस चीज से इतना डर लगता था कि नींद तक गायब हो जाती थी जब नींद नहीं आती तो सपने कहां से आएंगे खैर <coughs> बात होती है सपनों की तो चलिए सपने भी ये तो मैंने उन सपनों की बात कही जो रात में आते यानी कि सोते समय जबकि आंखें बंद होती है मगर कुछ सपने ऐसे भी आते हैं जो दिन में आते यानी कि जब आंखें खुली होती हैं और तब भी सपने आते हैं तो मैं साहब इन सपनों के बारे में दिन वाले सपनों की बातें तो बाद में करूंगा मगर पहले मैं रात के सपनों की बात आपको बताऊं देखिए जहां तक मेरा सवाल है मैंने तो आपको बता दिया मुझे दो तरह के सपने आते हैं अब यहां पर आपको पहले यह बताता हूं कि मुझे ज्यादातर मैं आज के आजकल की बात करूं तो ज्यादातर सपने ये आते हैं कि जिसमें मैं उन लोगों को देखता हूं जो अब हमारे साथ नहीं और मतलब उन लोगों को ये नहीं कुछ बुरा नहीं मानता कि उनको वो देख क्यों रहा हूं मैं उनको मगर मुझको ये लगता है कि बहुत सी अधूरे बातें हैं यानी कि उनसे वो बातें कहनी थी करनी थी मगर वो रह गई तो अब सपने में वो मौका मिल जाता है कभी कभार तो वो बातें कर लेते हैं फिर कभी कभी ऐसी जगह दिखाई पड़ती हैं जिन जगहों को मैं पहचान नहीं पा रहा हूं मगर उन जगहों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको मैं पहचानता हूं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं कभी कभी मैं अपने किसी कोई घर देखता हूं और उस घर में जो फर्नीचर होता है वो बिल्कुल वही होता है जो बचपन में हमारे घर में था मतलब हमारे मतलब जहां पर कि मेरा बचपन बीता उन घरों में मेरा बचपन कई घरों में बीता है शायद मैंने आपको बताया होगा चूंकि पिताजी ट्रांसफर की नौकरी पर थे तो हम लोग कई शहरों में रहे तो किसी घर में मुझको ख्याल है कि वहां पर एक कमरा था और मतलब नीचे एक कमरा था वहां पर पिताजी का दफ्तर था और उसके ऊपर एक मेजेनाइन फ्लोर समझ लीजिए मेजेनाइन फ्लोर था वहां पर एक कमरा था जिसको कि मकान मालिक ने शायद रसोई कहकर दिया था तो वहां पर माँ जो थी वो जमीन पर बैठकर और अंगीठी पर खाना बनाया करती थी और उसके ऊपर दो कमरे थे और उन दो कमरों के साथ में एक छोटा बरामदा भी था तो ये किसी बड़े से मकान का एक हिस्सा था जो हम लोगों को मिला था किराए पर मतलब पिताजी को किराए पर मिला था उसमें कुछ ज्यादा फर्नीचर मुझे ख्याल नहीं आता मगर कुछ चारपाइयां थी बिनी हुई चारपाइयाँ वो जो होती हैं बांध की बिनी हुई चारपाइयाँ वो थी कुछ कुर्सियां थी और बाकी उस जमाने में शायद डाइनिंग टेबल वगैरह का तो कुछ होता नहीं था क्योंकि जमीन पर बैठकर ही खाया जाता था या बिस्तर पर बैठकर खाया जाता था तो मुझे अक्सर सपने में वो घर नजर आता है और आपको यहां बता दू शायद एक बात और भी मुझे उस घर की बहुत अच्छी तरह से याद है कि हम और हमारा भाई हम दोनों में झगड़ा हो रहा था और हम लोग झगड़ते झगड़ते चूंकि नीचे झगड़ा कर रहे थे तो पिताजी ने शायद डांट के हम लोगों को ऊपर भेज दिया तो जब हम लोग ऊपर जा रहे थे तो रसोई में मां खाना बना रही थी और उसने खाना बनाते हुए शायद हम लोग के झगड़े को देखा और उसने ये एहसास किया कि इस झगड़े में यानी कि जो उसने छोटा मोटा समय हम लोगों को देखा होगा उसको यह समझ में आया कि इस झगड़े में ये जो छोटा वाला लड़का है ये ज्यादा बदमाशी कर रहा है तो उसने पहले कुछ डांटा डपटा और जब डाटे डपटने से काम नहीं चला और हम लोगों में हाथापाई और मारपीट चलती रही तो माँ ने अपने एक करछुल थी जिससे वो कुछ सब्जी चला रही थी शायद उसे वो करछुल फेंक के मारी और जब वो करछुल मारी तो वो भाई के लगी और जब लगी तो वहां जहां भी लगी वहां से खून निकलने लगा बस खाना वाना सब बंद माँ आ गई उसने लपक के उस बच्चे को अपने गले से लगा लिया और मुझे शायद एक दो चाटे भी मारे होंगे कि तुम्हारी वजह से उसको ये हुआ मगर खैर उसके बाद चूंकि वो भाई जो था वो भी नाटक करने में माहिर था उसने भी थोड़ा ड्रामा व्रामा किया और फिर ठीक है फिर हम लोग चले गए हम लोग का कोई झगड़ा परमानेंट तो था नहीं तो उस घर का घर की मुझे बहुत याद आती है कभी कभी फिर एक एक दूसरे शहर में हम लोगों हम लोग गए तो वहां पर उस घर में कोई फैक्ट्री का मकान था उसमें बहुत से कमरे थे उन बहुत से कमरों में बहुत सा फर्नीचर भी रखा हुआ था भाई ये तो नहीं कह सकता कि वो फर्नीचर मतलब अब मुझे ऐसा याद नहीं है कि वो फर्नीचर कुछ बहुत अच्छा था या बुरा था मगर मुझे याद है कि पहली बार शायद हम लोगों को डाइनिंग टेबल नाम की चीज जो थी वो वही देखने को मिली थी तो मुझे उसकी याद आती है उस घर में एक खास बात ये थी कि उस घर में घर थोड़ा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे था और उस फर्स्ट फ्लोर में भी दो हिस्से थे जो कमरे थे वो थोड़े ऊपर थे और जो दूसरा रसोई और जो बाथरूम वगैरह का हिस्सा था वो नीचे था तो मुझे ख्याल है कि वहां पर पिताजी एक बार किसी छिपकली से डर गए और नीचे से ऊपर आ रहे थे तो उनका पैर सीढ़ी में लगा और वो सीढ़ी में लगने से उनकी सबसे छोटी उंगली जो पैर की थी वो शायद फ्रैक्चर हो गई टूट गई तो उसी वक्त मुझे पहली बार पता चला जब डॉक्टरों से बात हुई कि भाई ये पैर की उंगली वगैरह में अगर फ्रैक्चर होता है तो कोई प्लास्टरवास्टर नहीं चढ़ता है वो पट्टी लगा के बांध दिया जाता है तो उनकी भी उंगली टेप लगा के शायद इम्मोबाइल कर दी गई थी और बाद में तो फिर कहीं मैंने ये भी पढ़ा कि भगवान ने ये जो सबसे छोटी उंगली बनाई है ये बनाई भी सिर्फ इसीलिए है कि इसमें इधर उधर फर्नीचर ईटे वगैरह से चोट लगा करें पता नहीं सच है झूठ है मगर कहा तो यही जा रहा है और आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान में यह ज्ञान ज्यादा दिया जा रहा है फिर मुझे सपने में अपने माताजी पिताजी की बात करूं तो वो लोग कभी भी मुझसे मुखातिब नहीं नजर आए मुझे सच बात तो यह है कि माताजी पिताजी तो हम लोग जिस जनरेशन के हैं वहां पर उनसे आ, कोई चर्चा विशेष तो ऐसे होती नहीं थी काम की बातें होती थी यानी कि कभी पिताजी से कुछ मांगना होता था तो मांग लेते थे मां को बताना होता था तो बता देते थे कुछ पूछना होता था तो पूछ लेते थे मगर दुनिया जहान पे चर्चा ऐसे करने का उस जमाने में कोई फैशन नहीं था और हम शायद करते भी नहीं थे तो अभी आज भी जब सपने में उनको देखता हूं तो हम सब कुछ कर रहे होते कहीं जा रहे होते हैं या कहीं पर होते हैं और वो एक घटना जैसी चलती रहती है अब कहा यह भी जाता है कि सपने जो हैं वो एक वो एक अलग विश्व है वो उस विश्व में जो कुछ भी होता है वो जागने के साथ समाप्त हो जाता है जब तक हम उस सपने में रहते हैं तब तक वो सपने बहुत वास्तविक लगते हैं लगता है कि आप परेशान भी होते हैं खुश भी होते हैं और जैसे ही जागते हैं वैसे ही सपना गायब हो जाता है तो आजकल मैं, मैंने आपको शायद पहले भी बताया मैं भागवत पढ़ रहा हूं, तो उसमें अक्सर कहीं ना कहीं ऐसा एक जिक्र मिल जाता है जिसमें कहा जाता है कि ये दुनिया भी एक तरह का सपना है जिसमें कि जब आपकी आंख खुलेगी यानी कि जब सच बात है कि जब आपकी आंख बंद होगी और फिर अगली जगह खुलेगी तब ये पिछली सारी बातें जो हैं आप भूल चुके होंगे तो कहता है कि जैसे सपने को देखने से आपको आ, कुछ जिंदगी में परिवर्तन नहीं होता है उसी तरह से यहां पर भी जो हो रहा है इसका कुछ परिवर्तन होगा नहीं खैर मगर ये सब भागवत की बातें हैं मैं उन पर नहीं डिवेल करना चाहता मैं अभी तो सपनों की बातें कर रहा था तो अब ये सपने आते हैं अब साहब जब पढ़ते थे उस जमाने में सपने आते थे कभी एग्जाम के सपने आते थे तो वो साला डर वाली बात वहां पर आ गई अब जब डर क्या भाई कभी एग्जाम से डर लगता था कभी मास्टरों से डर लगता था कभी होमवर्क पूरा नहीं हुआ था उसका डर लगता था नौकरी करने लगे तो साहब फिर सपने आने लगे फिर सपने आते थे उस जमाने में जब नौकरी करते थे उस जमाने में सपने या तो पढ़ने के आते थे एग्जाम के आते थे और उसके बाद कभी कभी तो साहब लोगों के सपने भी आते थे भैया साहबों के सपने साहब ने डांटा साहब ने तारीफ किया साहब ये करेंगे या फलाना कोई रिटर्न नहीं गया या कोई रिटर्न गया या कल दफ्तर में जाके ऐसा करना है वैसा इस तरह के सपने तो ये सपने डेफिनेटली उन दो कैटेगरीज में फिट होते थे उसके बाद आकांक्षाओं के सपने आने लगे नहीं आकांक्षा किसी का नाम नहीं है यहां आकांक्षा का मतलब इच्छा डिजायर से मतलब है तो आकांक्षाओं के सपने आने लगे यह हो जाएगा या यह हो जाता और आपको सच बताऊं तो आज भी वो आकांक्षाओं के सपने आते रहते हैं यह बात सही है कि वो इच्छाएं वो आकांक्षाएं कुछ पूरी भी हुई कुछ नहीं भी पूरी हुई परंतु आज भी उनके सपने चर्चा में आते ही रहते जैसे आपको एक बहुत ही मजेदार सपना बताता हूं जो मुझे अक्सर आता है वो सपना है मकान खोजने का। मैं आपको सही बताऊं जब प्रोबेशन में थे तो उस जमाने में एक बहुत ही बड़ा अभियान होता था मकान खोजना क्योंकि दो चार छह महीने के लिए मकान मिलना एक बड़ी समस्या होती थी उसके बाद साहब हम छपरा में गए वहाँ भी मकान ढूंढना एक बड़ी समस्या रही मुजफ्फरपुर गए वहाँ भी मकान ढूंढना एक समस्या रही कभी दोस्तों की मदद लिया कभी परिचितों की मदद लिया उस जमाने में कोई वो ऐसे वेबसाइट वगैरह तो थी नहीं तो दोस्तों से बात करनी होती थी मुझे आज भी ख्याल है कि एक हमारे बहुत ही अजीज दोस्त हैं प्रशांत कुमार जी कर्ण तो प्रशांत कुमार कर्ण साहब को मेरे वो मुजफ्फरपुर में रहते थे मैंने छपरा से उनको एक चिट्ठी लिखी जब मेरा ट्रांसफर का ऑर्डर आया और पोस्टकार्ड लिखा था सब मुझको आज भी याद है कि उस पोस्टकार्ड में मैंने उनको सात कंडीशंस लिखी थी कि भैया मकान देखो मेरे लिए मगर उसमें ये सात चीजें होनी चाहिए तो जैसे अब, अब सातों तो नहीं याद है सात नंबर याद है उसमें कुछ ये था कि मकान फर्स्ट फ्लोर पे होना चाहिए क्योंकि मुजफ्फरपुर में या बिहार में उस जमाने में बिजली आती नहीं थी तो ऊपर होगा तो थोड़ा हवा हुआ मिलेगी फिर उसमें कहा उसमें बालकनी होनी चाहिए बालकनी इसलिए कि भाई हवादार जगह आपको मिल जाएगी फिर उसके बाद उनसे कहा उसमें ईस्ट साइड में कुछ होना चाहिए क्योंकि ईस्ट साइड से शायद हमको उस वक्त ख्याल था कि हवा ज़्यादा आती होगी फिर उसमें लिखा कि भाई हैंड पंप जरूर हो उस जमाने में बिहार में हैंड पंप मुझे नहीं लगता आज भी शायद चलते होंगे या शायद अब आजकल तो टुल्लू वुल्लू का जमाना आ गया है क्योंकि बिजली भी आने लगी है वो उस जमाने में हम लोग पाइप में वो एक हैंडपंप लगा के चलाया करते थे जिससे कि उससे पानी खींच लेते थे तो हमने कहा भाई मकान में वो भी जरूर होना चाहिए वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें थी तो मुझे ख्याल है कि वो सात कंडीशंस उनको बताएं तो आज भी बहुत बार सपनों में मकान खोजता रहता हूं अब शायद ये डर है या इच्छा है और मैं ये तो नहीं कहता कि आज मतलब उसके बाद बहुत से अच्छे मकानों में भी रहा बुरे मकानों में भी रहा और अभी भी जहां रहता हूं यह मेरे हिसाब से ठीक है अच्छा मकान है। कोई बहुत आलिशान नहीं है और ना कोई बहुत बुरा है ठीक है तो वो सपने आज भी आते रहते हैं पता नहीं डर के सपने हैं या इच्छाओं के सपने हैं कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई मसलन जैसे विदेश में गए रहने के लिए और वहां से कुछ समय पहले ही आ जाना पड़ा वापस तो अब कभी कभी अरमान ये होता है कि यार वो उतने साल वहां और रह लेते पूरे हो जाते कम से कम मगर फिर सोचता हूं कि यार वो एक साल और रह भी लेते तो क्या फर्क पड़ता आखिरकार तीन साल में ऐसा क्या क्या खेत में अपने बोल लिया जो कि चौथे साल में आप उसको फसल काट लेते तो साहब वो सपना अभी भी आता रहता है तो अब इस तरह से सपने अब देखिए साहब ये तो हुए मेरे सपनों की बातें अब आपको सपनों के कुछ और किस्से भी बता देता हूं मैं सपनों के बारे में अपने पिताजी से यानी मेरे पिताजी मुझसे सपनों के बारे में बात करते थे अब आप पूछेंगे साहब बात तो तुम्हारे पिताजी से होती नहीं थी तो फिर सपनों के बारे में क्या बात मैंने धीरे धीरे करके पिताजी को यह समझा दिया पिताजी को खाली इसलिए बोल रहा हूं कि जब तक माताजी जीवित थी तब तक पिताजी के पास चर्चा करने के लिए कोई एक व्यक्ति और था और वो शायद अपनी इच्छाएं अपने भय अपने जो उनके कंफ्यूजन थे उनके बारे में चर्चा करने के लिए माताजी थीं तो वो दोनों आपस में चर्चा कर लेते थे तो उस वक्त शायद हमारे से चर्चा करने की उनको उतनी शिद्दत से जरूरत नहीं पड़ती थी माताजी के गुजर जाने के बाद यानी कि माताजी मेरी 2008 में गुजरी और पिताजी 2018 में स्वर्गवास किए तो दो और दो के बीच में ये दशक ऐसा बीता जबकि पिताजी के पास बात करने के लिए यानी कि अपने भय अपने विचार अपनी खुशी अपना हर्ष बांटने के लिए बहुत कोई था ही नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई नहीं था क्योंकि उनकी उम्र के जो दोस्त थे वो भी दूर हो चुके थे उनसे दूर मतलब या तो संसार छोड़ चुके थे या शारीरिक रूप से ऐसे अक्षम थे जो कि वह मुलाकातें नहीं हो पाती थी तो पिताजी अक्सर बात करते थे तो मैंने पिताजी के अंदर ये एक भावना जागृत कर दी कि आजकल मेरी बुद्धि तो कम है परंतु कंप्यूटर बाबा जो है वो मेरी मदद करके और बहुत सी जानकारी मुझे दे देते हैं अच्छा यहां पर पिताजी को यह भी लगा कि मैं हालांकि कहता हूं कि मेरी बुद्धि कम है परंतु मेरे अंदर बुद्धि है ये उनको धीरे धीरे करके विश्वास होने लगा था कि ये लड़का थोड़ा पढ़ा लड़का मतलब ये आदमी थोड़ा पढ़ा लिखा है और इसने कुछ पढ़ाई लिखाई का प्रयास भी किया था तो इसको कुछ तो जानकारी है तो इस तरह से कभी कभार हम लोगों की किसी ना किसी विषय पर बात होती थी तो बात आई सपनों की तो वो अक्सर सपनों की बात मुझसे करते थे जब हम लोग आमने सामने होते थे तब भी यह बातें होती थी और जब कभी फोन पर चर्चा होती थी तो भी यह बातें होती थी तो जैसे वो बनारस पे रहना पसंद करते थे और हम कुछ ना कुछ कारणवश जो था वो कभी बंबई में रहते थे कभी हैदराबाद में आते जाते रहते थे तो जब फोन पर बात होती थी तो उनसे ये पता चलता था कि साहब वो अपने सपने का जिक्र करते थे कभी कुछ समुद्र यात्रा कभी नाव की यात्रा कभी किसी से मिलना कभी सांप देखना कभी आ, मतलब कोई बाथरूम देखना इस तरह की जिक्र होता रहता था तो मेरा काम क्या था कि मैं उनको वो सपने का मतलब समझाता था आप सोचेंगे साहब ये क्या बात हुई सपने का मतलब कैसे समझाते थे आप साहब मैं सपने का मतलब ऐसे समझाता था कि मैं उनसे कहता था कि पापा ये जो सपने देखते हैं ना हर सपने का कुछ अर्थ होता है चाहे तो भविष्य से रिलेटेड हो चाहे भूतकाल से रिलेटेड हो तो मैं उनको उस सपने से संबंधित बताता था कि इसका मतलब यह होता है अब जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं जब वो सांप वगैरह का सपना देखते थे तो हम लोग का बरेली में एक घर है जिसमें कि थोड़ा बगीचा भी है तो वो कभी कभी बताते थे कि मैंने सपने में देखा कि वहां नीम के पेड़ के पास सांप निकला है तो मैं उनसे बताता था कि हमारा कंप्यूटर बाबा यह कहता है कि सांप देखना एक अच्छी बात होती है तो सांप देखना शुभ का संकेत है तो कुछ ना कुछ शुभ होगा और विश्वास करिए कि वो बहुत आश्वस्त हो जाते थे और उस आश्वस्त होने का नतीजा यह होता था कि वो एक दो दिन के लिए वो इस बात से आश्वस्त हो जाते थे कि अब जो भी होगा वो शुभ होगा मैं यह नहीं कहता कि शुभ होता था या नहीं होता था क्योंकि उसको तो कभी हमने फॉलो अप करके देखा नहीं परंतु एक वृद्ध व्यक्ति के हृदय में यदि एक आश्वासन बैठ जाता है तो मुझे लगता था कि वो अच्छा मतलब वो एक अच्छी बात होगी तो मैं वही करता था विश्वास करिए साहब मैं यह काम बराबर करता रहा कभी कंप्यूटर देखता था कभी नहीं भी देखता था कभी अपने मन से कुछ कहानी बना देता था मगर जब भी मैं सपनों की बात सोचता हूं तो मुझे पिताजी का सपनों के बारे में पूछना और उनको मैं मेरे द्वारा कुछ ना कुछ बताया जाना ये दृश्य मेरे मनस मानस पटल पर स्थिर बैठे हुए हैं और यह हट नहीं पाते एक और बात आती है सपनों के सच होने की देखिए साहब मैं तो यह बात तो पक्की कह सकता हूं कि सपने सच होते हो या ना होते हो मगर सपने सच होने के लिए उन पर विश्वास करना आवश्यक होता है क्योंकि जब हम विश्वास कर लेते हैं तब उसके लिए प्रयास करते हैं और सच बात तो यह है कि सपने एक तरह का मानदंड एक हमको एक लक्ष्य दे देते हैं और हम जब प्रयास करते हैं किसी एक लक्ष्य पर पहुंचने का तो संभावना यही रहती है कि यदि आपके प्रयास सच्चे हैं तो आप उस लक्ष्य तक शायद पहुंच सके और कम से कम उस लक्ष्य के निकट तो पहुंच ही सकेंगे यहां पर आपको केवल इतना बता देता हूं कि जब नौकरी खोजने के सिलसिले में था तो मैंने कई बार फौज की नौकरियां खोजने की कोशिश की और मैं बहुत ही शिद्दत से कोई भी ऐसा ऐसी नौकरी करना चाहता था जिसमें यूनिफॉर्म की जरूरत पड़े तो मेरे जीवन का मेरे जीवन का एक इच्छा थी बहुत ही तीव्र इच्छा थी यूनिफॉर्म और डिसिप्लिन फोर्सेस तो मतलब अब ये यूनिफॉर्म और डिसिप्लिन फोर्सेज या तो फौज में जाता या पुलिस में जाता और पुलिस में जाने के लिए तो बहुत वो यूपीएससी के एग्जाम वगैरह हुआ करते थे तो वहां तो मेरी औकात मतलब शायद मुझे पता ही चल गई थी कुछ सालों के बाद कि मेरी औकात नहीं है मगर फौज के एग्जाम के लिए मुझे मैं तीन चार बार जा पाया और मैं आपको सच बताता हूं कि वो फौज में जाना और फौज के बारे में सपने देखना मैंने बहुत बहुत ही कम उम्र से शुरू कर दिया था और मैं उसके बाद देखिए मैं ये नहीं कहता कि मैं सचमुच में बहुत ईमानदारी से उसके लिए प्रयास कर रहा था परंतु मेरी इच्छा बहुत थी और शायद इसी इच्छा के चलते मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए सेलेक्ट हो पाया और उसके बाद मेरी यह दमित इच्छा जो थी उसने मुझे इस बात पर मतलब इस दिशा में चला दिया कि मैं अब आज मतलब उस समय से ही यह बात बता सकता हूं कि मैंने और कुछ नहीं किया मगर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू की तकनीक में महारत हासिल कर ली और उसके बाद मैंने कम से कम छह व्यक्तियों को वो कोचिंग ट्रेनिंग या शिक्षा दी जिससे कि वो पहले अटैम्प्ट में सर्वे से सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू क्रॉस कर गए मैं ये कोई बड़बोलापन नहीं कर रहा हूं परंतु मैं आपको यह अवश्य बता देना चाहता हूं कि यदि आदमी इच्छा कर ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है और सपने सपने तो वो मानदंड तय कर देते हैं वो लक्ष्य डिसाइड कर देते हैं मेरे लिए वैसा ही हुआ और मैं पता नहीं बाकी लोगों के लिए कैसे होगा क्या होगा मगर मैं यही कह सकता हूं कि यदि सपने देखने जारी रखे जाएं मतलब तो तो भगवान करे लोगों को नींद आए और मतलब हम सबको अच्छी नींद आती रहे और हम सपने देखते रहें और सपनों में अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करते रहें तो जीवन में वो लक्ष्य पाना आसान हो जाएगा हालांकि अब जीवन कुछ बहुत ज्यादा बचा नहीं है तो इसलिए यह कहना तो मुश्किल है कि लक्ष्य पूरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा मगर प्रयास तो करते ही रहेंगे और वो प्रयास अपने आप में वो कहा जाता है ना कि मंजिल से ज्यादा रास्ता खूबसूरत है तो मंजिल मिले ना मिले मगर कम से कम वो सफर वो रास्ता वो बहुत खुशनुमा हो जाएगा अगर उन सपनों को ध्यान में रखकर उनके लिए हम कोशिश करते हैं जो कि मैं करता हूं मैं आपको यह बता सकता हूं कि मैं करता हूं और करता रहता हूं हां एक बात और बता दूं कि मेरे ख्याल से आ, सपनों का इंटरप्रिटेशन सच्चा झूठा तो नहीं कह सकता मगर यदि कभी कोई आपसे अपना सपना बताए तो उसको जरूर इंटरप्रेट करके बताइए और कोशिश करिए कि कुछ पॉजिटिव यानी सकारात्मक कुछ बताएं जिससे कि उसको भी उत्साह मिले और उसको अच्छा भी लगेगा तो ये हुए साहब सोते समय के सपने और सपनों के सच होने या नहीं होने की बात देखिए सपने सपने तो सच होंगे या नहीं होंगे ये तो बाद की बात है मगर सपने केवल सपने नहीं है सपने हमारे जागृत अवस्था की कुछ अंश कहीं ना कहीं कुछ मिला जुला मिश्रण का असर भी है उसमें तो साहब यह तो हो गए सोते वक्त के सपने अरे अभी कुछ है जागते हुए सपने जागते समय के सपनों की चर्चा आज नहीं करेंगे जागते हुए के सपनों की चर्चा सिर्फ इतनी सी एक लाइन में कहकर छोड़ देंगे कि जागते हुए जो सपने देखे जाते हैं ना वो वास्तव में दमित इच्छाएं नहीं है वो जीवित इच्छाएं हैं और उन जागते हुए देखे गए सपनों के लिए कोशिश करना है करना है और करना है मगर कैसे कोशिश करना है क्या करना है क्यों सपनी है कब हो अपनी आँख ah, खुली करना है मैंने क्या किया मैं उसकी चर्चा फिर कभी जरूरी है कि अगले हफ्ते ही करूं नहीं जरूरी है मगर इसके पहले कि हमारी बात खत्म हो जाए और हम लोग अगले हफ्ते मिलने का वादा करें मैं सिर्फ इतना और कहना चाहूंगा कि देखिए सपने सपने ही होते हैं और आंखें खुल जानी चाहिए और सपने को खत्म भी होना चाहिए अगर सपना चलता ही रहेगा तो फिर जिंदगी कब शुरू होगी आखिरकार तो इसलिए मेरे विचार से सपने को सपने ही रहने दिया जाए और उनको पूरा करने की कोशिश करें मगर सपने टूटने के बाद यानी आंखें खुलने के बाद सपने टूटने से मतलब आ, आ, सपनों को ब्रेक हो जाने से नहीं मतलब सपने खत्म हो जाने के बाद चलिए फिर मिलते हैं तो आज के लिए बस इतना ही आप सभी को नमस्कार धन्यवाद आपने मुझे समय दिया और अगले हफ्ते एज यूजुअल फिर मिलेंगे आज का दिन मैं चाहता हूं कि खुश रहूं क्योंकि आज की तारीख 20 सितंबर मेरी जिंदगी के सबसे मनहूस दिनों में से एक है आज के दिन मेरी माताजी ने साल 2008 में यह विश्व छोड़ा था और मुझे अफसोस यह है कि मैं उस अंतिम घड़ी में उनके पास नहीं था मैं इसी के साथ आप बंद करता हूं नमस्कार सपनी कब हुई अपने आंख खुली और टूट गए अंधियाारे के थे ये मोती भोर भई और फूट गए सपने हैं सपने ये है। I believe in miracles.